ग्रेग का माइक्रोस्कोप मिलिसेंट से मैं छोटी छोटी चीजें देख सकूं ग्रेग ने कहा क्या तुम तो माइक्रोस्कोप के बिना छोटी छोटी चीजें नहीं देख सकते पिताजी ने पूछा इस बिंदु को देखो वो बहुत छोटा है इस चीटी को देखो वो भी बहुत छोटी है तुम आखिर क्या देखना चाहते हो मेरे दोस्त बिली के पास एक माइक्रोस्कोप है वो एक डिब्बे में आया था उसके साथ ग्लास स्लाइड्स भी थे वो मकड़ी के पैरों के बाल देख सकता है वो चिड़ियों के पंखों के छोटे छोटे हुक देख सकता है वे बहुत छोटे होते हैं पर माइक्रोस्कोप के नीचे वे बड़े दिखते हैं मैं भी वो सब चीजें देखना चाहता हूँ तुम बिली के माइक्रोस्कोप में से क्यों नहीं देख सकते ग्रेग के पिताजी ने पूछा बिली उसे इस्तेमाल कर रहा है मुझे खुद का अपना माइक्रोस्कोप चाहिए ग्रेग ने कहा मैं उसके बारे में सोचूंगा ग्रेक के पिताजी ने कहा माइक्रोस्कोप बहुत महंगे होते हैं बिली के पिताजी ने उसे सस्ते में खरीदा था अच्छा मैं उनसे बात करूंगा ग्रेक के पिताजी ने कहा ग्रेक के पिताजी ने बिली के पिता से बात की फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप ढूंढना शुरू किया उसके लिए वो खिलौनों की दुकानों में गए वे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में गए फिर वो एक ऐसी जगह गए जहां इस्तेमाल किए उन्होंने माइक्रोस्कोप बिकते थे वो घर का एक बड़ा डिब्बा लेकर आए उन्होंने ग्रेक को बुलाया ग्रेक दौड़ा दौड़ा आया इस डिब्बे में क्या है वो घर पर एक बड़ा डिब्बा लेकर आए उन्होंने ग्रेग को बुलाया ग्रेग दौड़ा दौड़ाया इस डिब्बे में क्या है उसने पूछा खोल कर देखो पिताजी ने कहा ग्रेग ने डिब्बा खोला वाह, उसने कहा। क्या कमाल का माइक्रोस्कोप है पूछा नहीं बहुत महंगा नहीं था पिताजी पिता ने कहा ग्रेग के पिताजी ने माइक्रोस्कोप को खिड़की के सामने वाली मेज पर रख दिया इसमें से देखो उन्होंने कहा ग्रेग बैठ गया उसने माइक्रोस्कोप में से देखा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अंदर सिर्फ अंधेरा है उसने पूछा नीचे का आईना घुमाओ जिससे कि जिससे कि जो तुम देख रहे हो उस पर प्रकाश पड़े पिताजी ने कहा ग्रेग ने आईने को थोड़ा सा घुमाया अब मुझे दिख रहा है उसने कहा बहुत अच्छा उसके पिताजी ने कहा उससे तुम छोटी छोटी चीजों को देखो ग्रेग शांत बैठा रहा क्या आप मेरे लिए कुछ स्लाइड्स भी लाए हैं नहीं ग्रेग नहीं ग्रेक पिताजी ने कहा तुम छोटी छोटी चीजें खुद ढूंढो स्लाइड्स खुद बनाओ मैं किस चीज को देखू ग्रेक ने पूछा छोटी चीज क्या होती है ग्रेक किचन में दौड़ा गया मां ग्रेग ने कहा मुझे देखने के लिए कुछ छोटी चीजें दो मां हाथ में नमक दानी उठाई थी जरा नमक को देखो उन्होंने कहा ग्रेग दौड़कर एक ग्लासाइड लेकर आया उसने थोड़ा सा नमक स्लाइड पर रखा रुको ग्रेग के पिताजी ने कहा मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप का सही इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा उन्होंने ग्रेक को माइक्रोस्कोप की घुंडी यानी नौक घुमाना सिखाया अंत में ग्रेक को नमक दिखा यहाँ तो नमक के बड़े बड़े ढेले दिख रहे हैं ग्रेग ने कहा हाँ उसके पिताजी ने इसमें नमक अपने असली आकार से सौ गुना ज्यादा बड़ा दिखता है सौ गुना बड़ा ग्रेग ने कहा इतनी देर में वहां ग्रेग की माँ आ गई जरा मैं भी नमक को देखूं उन्होंने कहा उन्होंने भी माइक्रोस्कोप में से नमक को देखा बाप रे बाप इतने बड़े उन्होंने कहा नमक के कड़ यहाँ पत्थरों जैसे दिखते हैं ग्रेग किचन में चलो वहां हम और छोटी चीजें देखेंगे ग्रेग तुरंत किचन में ग्रेक तुरंत किचन में नहीं गया वो बस माइक्रोस्कोप में से नमक को देखता रहा इसमें कुछ पानी डालो उसके पिताजी ने कहा फिर ग्रेग पानी लाया उसने नमक पर एक बूंद पानी डाला उसने माइक्रोस्कोप से दोबारा देखा पिताजी ग्रेग चिल्लाए नमक धीरे धीरे छोटा और छोटा हो रहा है वो खत्म हो रहा है अब वो लुप्त हो गया मेरा नमक गायब हो गया ग्रेग ने कहा वो कहाँ गया वो पानी में चला गया पिताजी ने कहा स्लाइड को धूप में रखा पानी सूखने दो ग्रेग ने स्लाइड को धूप में रखा फिर वो किचन में गया चलो अब चीनी को माइक्रोस्कोप में से देखेंगे उसकी माँ ने कहा ग्रेग की माँ ने उसे कुछ चीनी दी ग्रेग ने उसे एक स्लाइड पर रखा फिर वो वापस गया स्लाइड को माइक्रोस्कोप में से देखने चीनी के दाने भी बड़े बड़े दिखते हैं पर चीनी के दाने नमक के ढेलो जैसे एक सार नहीं है उसने थोड़ा पानी डालो, जरा देखो क्या नमक वाली स्लाइड सूख गई पिताजी ने कहा ग्रेग ने देखा पिताजी उसने कहा पानी में से नमक बाहर निकल आया है नमक स्लाइड पर दोबारा दिखाई दे रहा है पर अब वो कुछ अलग दिख रहा है पानी में क्रिस्टल एन स्फटिक अच्छे बनते हैं पिताजी ने कहा क्रिस्टल्स ग्रेग से देखा वो बिल्कुल हीरे जैसे लग रहे ने कहा ग्रेग ने कहा नमक और चीनी के हरेक्रिस्टल के नुकीले कोने बिल्कुल हीरे की तरह क्या सभी क्रिस्टल्स के कोने नुकीले होते हैं ग्रेग ने पूछा हां पिताजी ने उत्तर दिया चलो चीनी के कुछ अच्छे क्रिस्टल्स देखते हैं ग्रेग ने कहा उसने चीनी पर कुछ पानी की बूंदें डाली सुरेश ने माइक्रोस्कोप में से देखा चीनी का हर एक ढेला धीरे-धीरे छोटा और छोटा होता गया देखो अब चीनी के दाने गायब हो रहे हैं ग्रेग ने कहा सुरेश ने स्लाइड को धूप में रख दिया स्लाइड को सूखने के बाद उसने दोबारा देखा चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल कांच के फूलों जैसे दिख रहे थे कितने सुंदर क्रिस्टल्स हैं ग्रेग ने कहा अब हम काली मिर्च के पाउडर को देखेंगे उसने काली मिर्च का कुछ पाउडर स्लाइड पर रखा और उसे देखा इसमें तो कोई क्रिस्टल्स नहीं है उसने कहा काली मिर्च का पाउडर तो धूल जैसा दिखता है अगले दिन छुट्टी थी ग्रेग का दोस्त बिली उसके घर आया चलो मेरा नया माइक्रोस्कोप देखे ग्रेग ने कहा तुम्हारा माइक्रोस्कोप तो वाकई बढ़िया है बिली ने कहा जरा मुझे कुछ स्लाइड देखने को दो मैंने खुद अपने स्लाइड्स बनाए ग्रेग ने कहा फिर उसने बिली को नमक और चीनी के स्लाइड्स दिखाई बिली ने उन्हें देखा ये क्रिस्टल्स हैं ग्रेग ने कहा चीनी और नमक के हर क्रिस्टल के नुकीले कोने होते हैं बिल्कुल हीरे की तरह। क्या हर चीज क्रिस्टल्स की बनी होती है बिली ने पूछा नहीं ग्रेग ने कहा काली मिर्च के पाउडर को देखो बिली ने काली मिर्च के पाउडर को देखा चलो अब हम और चीजें देखते हैं उसने कहा क्या हम आटा देखें क्या तुमने पहले कभी आटा देखा है और मक्खन फिर दूध को भी देखे चलो एक एक करके इन सभी चीजों को देखते हैं ग्रेग ने कहा फिर वो थोड़ा आटा लाया और उसने उसे एक स्लाइड पर रखा इसमें पानी की एक बूंद डालो बिली ने कहा क्या आटा पानी में मिलेगा ग्रेग ने पूछा मुझे नहीं पता बिली ने उत्तर दिया फिर ग्रेग ने आटे में कुछ पानी डाला फिर उसने माइक्रोस्कोप में से देखा नहीं उसने कहा आटा पानी में नहीं घुला। क्या तुम्हारे पास स्लाइड का कवर है बिली ने पूछा कवर ग्लास लगाओ क्यों ग्रेग ने पूछा क्योंकि उसे तुम्हें बेहतर दिखाई देगा बिल्ली ने कहा ग्रेग ने स्लाइड पर ग्लास कवर लगाना शुरू किया बिली उसे देखता रहा उसे जोर से मत रखना उसने कहा क्यों नहीं ग्रेग ने पूछा नहीं तो अंदर से बहुत से हवा के बुलबुले चले जाएंगे बिली ने पूछा अच्छा होगा मैं बुलबुलों को देखना चाहता हूँ फिर उसने स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा वो बड़े बड़े काले गोले क्या हैं? ग्रेग ने पूछा हवा के बुलबुले? बिली ने पूछा मुझे वो बहुत अच्छे लगे ग्रेग ने कहा आटा कहाँ है मुझे देखने दो बिली ने कहा वो जो साफ चीजें दिखाई दे रही है वो आटा होंगी तभी ग्रेग की माँ भी वहां आ गई आटा उन्होंने पूछा जरा मैं भी आटे को देखू मुझे भी काले छले दिख रहे हैं वो हवा के बुलबुले हैं ग्रेग ने कहा उन बुलबुलों के बीच में आपको जो छोटी साफ चीजें दिखेंगी वही आटा है ग्रेग तुम्हें इतना सब कैसे पता बहुत ज्यादा तो नहीं ग्रेग ने छेपते हुए कहा ग्रेग की माँ सिलाई का, का काम करने लगी ग्रेग और बिली माइक्रोस्कोप में से अलग अलग चीजें देखते रहे उन्होंने मक्खन को देखा उन्होंने दूध को देखा उन्होंने धूल को देखा हर मिनट पर ग्रेग की माँ बच्चों को यह कहते सुनती जरा इसे देखो वाह जरा इसे देखो जब वो मां के पास आए तो उन्होंने कहा क्या हम धागे को माइक्रोस्कोप में से देख सकते हैं उन्होंने पूछा जरूर माँ ने कहा लोहे सिलाई का सूती धागा ग्रेग ने धागा दिया उसने एक स्लाइड बनाया और धागे को देखा यह अभी तक का सबसे अच्छा स्लाइड है उसने कहा जरा इसे देखो बिली मां, तुम भी देखो ग्रेग की माँ ने देखा बिली ने देखा सूती धागा असल में बहुत से रेशों को मरोड़ कर बना था यह तो बहुत सुंदर है ग्रेग की माँ ने कहा अब जरा ऊन को भी देखो फिर ग्रेग ने माइक्रोस्कोप के नीचे ऊन का टुकड़ा रखा दरअसल ऊन का हर धागा बहुत से धागों को बना था। इधर देखो, ग्रेग ने कहा। उनके एक रेशे को देखो उसके ऊपर स्केल्स हैं। बिल्कुल मछली के सल्कों की तरह बिली ने भी देखा हाँ उसने कहा शायद सभी बाल इसी तरह दिखते हो बाल ग्रेग चिल्ला है ऊन बाल के साथ क्या लेना देना जरा सोचो बिली ने कहा ऊन कहाँ से आता है ग्रेग ने सोचा भेड़ से मुझे समझ में आया उन भीड़ के बाल है देखा तुमने? भी एक स्लाइड बनाया उसने अपने बाल को देखा क्या वो देखने में ऊन जैसा है उसकी माँ ने पूछा ग्रेक ने माँ की तरफ देखा मैं भेड़ नहीं हूँ उसने कहा पर फिर भी मेरे बालों में माँ कहा देखो भला कुत्ते का बाल कैसा दिखता होगा माँ ग्रेग ने कहा तुम मेरे जितना ही असरज करती हो मुझे कुत्ता कहाँ मिलेगा तभी दरवाजे की घंटी बजी ग्रेग दरवाजे पर गया क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मिसेस ब्रूम ने कहा ग्रेग ने उनके कुत्ते की तरफ देखा जरा मिसेस ब्रूम कृपा कर कर अंदर आइये जरूर मिसेज ब्रूम कृपा करके कर अंदर आइए ग्रेग ने कहा हेलो मिसेस ब्रूम ग्रेग की माँ ने कहा ग्रेग देखो कुत्ता बिल्कुल समय पर आया है क्या हम कोको का बाल ले सकते हैं मिसेज ब्रूम ग्रेग उसे माइक्रोस्कोप में देखना चाहता है यह तो एकदम आसान है मिसेज ब्रूब ने कहा की ओर की देखा उसके ऊपर देखा जरा मैं भी देखू माँ ने कहा मैं भी अपने कुत्ते के बाल देखना चाहती हूँ मिसेस ब्रूम ने कहा पहले आप देखे ग्रेग ने कहा फिर आप पहले मिसेस ब्रूम ने देखा फिर माँ ने देखा देखने के बाद यकीन करना मुश्किल होता है मिसिस ब्रूम ने कहा यह छोटा बाल एक खंबे जैसा दिखता है माइक्रोस्कोप नहीं है माँ ने पूछा हमारे क्लास में नहीं है ग्रेग ने हाँ पर बहुत संभाल कर ले जाना माँ ने कहा ग्रेग माइक्रोस्कोप को स्कूल लेकर गया घर वापिस आकर उसने माँ से कहा माँ टीचर ने हमें दिखाया कि हर एक जीवित वस्तु यानी हर ही बने अच्छा मुझे ग्रेक ने का। उसने प्याज की पारदर्शी पतली छिली छीली फिर उसने उस, उससे उसने एक स्लाइड बनाया और उसे देखा देखो उसने कहा यह रहे सेल्स यानी कोशिकाएं ग्रेक की माँ ने देखा यह तो बिल्कुल ईटो की दीवार जैसी है उन्होंने कहा मैं आपको अपने सेल्स कोशिकाएं दिखाता हूँ ने कहा खुद को काटना पीटना नहीं माने का नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जरा इसे देखें फिर, फिर स्लाइड पर एक बूंद पानी में डुबोया उसने स्लाइड कवर पर लगाया फिर उसने उसे माइक्रोस्कोप में से देखा देखो देखो माँ उसने कहा यह मेरे खुद के सेल्स यानी कोशिकाएं हैं उसकी माँ ने उन्हें देखा कितने अच्छे सेल्स हैं उन्होंने कहा ग्रेग को अब एक नया विचार आया अब मैं अब मछली टैंक की पत्तियों को देखूंगा उसने कहा शायद मुझे वहाँ भी कुछ सेल्स यानी कोशिकाएं दिखें फिर ग्रेग ने मछली टैंक की पत्तियों की एक स्लाइड बनाई हरे रंग की ईटें उसने माँ को बुलाया फिर उसने स्लाइड हटाकर पत्ती के किनारे को देखा यहाँ तो चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं वो चिल्लाए है। तभी ग्रेग के पिताजी घर वापिस आए डिनर में क्या है उन्होंने पूछा मुझे बहुत भूख लगी ग्रेग की माँ किचन में गई खाना जल्दी तैयार हो जाएगा उन्होंने कहा देखो ग्रेग ने माइक्रोस्कोप के नीचे क्या रखा है अब खुद आकर देखें ग्रेग ने कहा यह दुनिया की सबसे व्यस्त जगह है ग्रेग के पिता ने देखा वो सब जीव हैं, यानी है यानी प्राणी है उन्होंने कहा और हर जीव सिंगल सेल यानी एक कोशिका का बना है मैंने अभी अभी सेल्स यानी कोशिकाओं के बारे में सुना था ग्रेग ने कहा पर मुझे यह पता नहीं था कि पूरा जीव एक सिंगल सेल का बना हो सकता है एक पत्ते पर उस जैसे कम से कम सौ जीव होंगे ग्रेग के पिताजी उन्हें बस देखते ही रहे ग्रेग के पिताजी उन्हें बहुत दूर तक देख बहुत देर तक देखते रहे ग्रेग उनका इंतजार करता रहा इतनी देर में वहां कमरे में आ गई क्या तुमने यह देखा ग्रेग के पिताजी ने पूछा फिर माँ ने भी देखा ग्रेग इंतजार करता रहा अंत में ग्रेग के ग्रेग ने पिताजी की ओर देखा मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक माइक्रोस्कोप चाहिए पर मैंने समझने में कुछ गलती की इस परिवार के लिए हमें कम से कम तीन माइक्रोस्कोप चाहिए ग्रेग का माइक्रोस्कोप ग्रेग को एक माइक्रोस्कोप चाहिए था लंबे समय से वो इसका इंतजार कर रहा था जब उसे माइक्रोस्कोप मिला तब ग्रेग ने छोटी छोटी चीजों की एक नई दुनिया खोज निकाली और वो सब चीजें उसे घर के अंदर ही। उसके घर के अंदर ही थी ग्रेग माइक्रोस्कोप में से नमक चीनी धागे और बाल देखता है माँ बाप भी उसकी खोज में शामिल होते हैं अंत में ग्रेग सोचता है क्या पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से काम चलेगा